अषाद ये तस्मा जायते प्राण मन च चम वायु ज्योति रापस्य पृथ्वी विश्वास धारिणी जो अधिष्ठान है जागृत स्वप्न सुति का दृष्टा है आधार है प्रपंच का अधिष्ठान है एक तस्मा जाये त्राण प्राण से उत्पन्न होता है ण में दो शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है क्रिया शक्ति प्राण और ज्ञान शक्ति मन सर्वेंद्रियां सर्वेन्द्रियाणी कर्ण से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्र सब लेना है और भूत है खम आकाश वायु ज्योति ज्योति ज्योति चाहिए ज्योति तेज आप जल पृथ्वी जो विश्व धारिणी पृथ्वी का विशेषण है सारे विश्व को धारण करने वाले एक तस्मात पुरोत्र अधिष्ठान्थ ये तस्मात का अर्थ पुरोत्र का जो अधिष्ठान है।, है? है वो पुरोत्र का अधिष्ठान कौन है कहाँ है बुद्धिर बुद्धिर्द्रष्टुर जो बुद्धि का द्रष्टा है वही ही है बुद्धि का सा किद्रिक तो एक ही है जो अधिष्ठान छिद्रपद्रिक है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वह चेतना दृक है वो द्रिक बुद्धि का साक्षी है अपने बुद्धि को जानने वाले प्रत्यक्ष देखने वाले जो चेतन है वही पुरोत्र का अधिष्ठान जिसको क्षेत्र ज्ञा कहते क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र ज्ञा बुद्धि का साक्षी है आप बुद्धि को जानते हैं बुद्धि के दृष्टा है बुद्धि को प्रकाश करने वाला जो चेतन है वही एक ही चेतन है दृक वही अधिष्ठान अधिष्ठान बुद्धेर द्रष्टु बुद्धि के द्रष्टा से बुद्धि क्या भी होती पंचमी षष्टि नहीं द्रष्टु अधिष्ठान बुद्धि के द्रष्टा पंचमी ष्टमी तो एक रूप बनेगा पंचमी बुद्धि के दृष्टा से पुरोत्र के अधिष्ठान से जायते जाति का उत्पद्य तो उत्पन्न होता है प्राण क्रिया शक्ति है मन है अंतकर्ण ज्ञान शक्ति है अंतकर्ण के मन बुद्धि चित्त कर चारी वृत्ति होती है तो मन शब्द से भी अंतकण कह देते हैं वृत्ति मन है संकल्पात्मक वृत्ति वृत्ति वाला है अंतकर्ण मत तो वृत्ति मत में अभेद प्रयोग होता है इसलिए अंतकर्ण को मन शब्द से भी कह कहा देते कहीं बुद्धि शब्द से कह देते हैं तो यहाँ मन का अंतकर्ण ज्ञान शक्ति सर्वेन्द्रिया चर्वेन्द्रिया सर्वाणी चाइंद्रिया चर्व ज्ञान कर्मेन्द्रिया इंद्रिया च्न केन्द्रिया चब्दा देहादिक अभी सब कुछ उत्पन्न होते सारे प्रपंच आकाशादि भूत के द्वारा साक्षात तो नहीं है प्राण इंद्रिय देहादि आकाश उत्पत्ति के द्वारा ही उत्पत्ति तो भी सबकी उच्च उत्पत्ति है तो देहादि का भी, देहादि कम अभी जायते कम का भ आकाश शब्द गुणवत्त शब्द गुण वाला शब्द गुना शब्द गुण उसके बाद मत्तु प्रत्यय करेंगे कहीं कहीं ऐसे कहते शब्दगुण शब्दगुण शब्द गुण यस्म आकाशे तदाशम शब्दगुण ऐसे प्रयोग होता है वायु नवस्वान। ज्योति तेजो धातु धातु पदार्थे तेज पदार्थ आप नीराणी बहुचने पृथ्वी भूमि विश्वस धारिणी विश्वस निखिल सारे सब को धारण करने वाले स्थावर जंगमात्मक प्राणी जात धारिणी विश्वधारिणी स्थावर जंगम स्थिर रहने वाले स्थावर वरज प्रत्ये हो जाता है ईश्वर बनता है स्थावर बनता है ज करज वज वरज।, वरज है स्थास्वर पेश्वर हाँ वर, वरज है स्थावर जंगम चलने फिरने वाले ये प्राणी जितने हैं प्राण धारण करने वाले प्राणी प्राण धारण करने वाले जैसे जीव पशु पक्षी है मनुष्य आदि है ऐसे वृक्ष भी है उसको जंग स्थावर कहते हैं और में चलने फिरने पशु पक्षी आदि सब को धारण करने वाले पृथ्वी है सबका अधिष्ठान ब्रह्म है और ये बाह्य पदार्थ जो दिखते हैं प्राणी वर्ग सब विश्व में है पृथ्वी में है जल में भी है वायु लोग तेजो लोग भी है वहां भी है तो ये जो दिखते हैं स्थावर जंगम सब सबका धारण करने वाले पृथ्वी उससे उत्पन्न होती है ये श्रुति प्रमाण के बिना अन्यत्र सामान्य रूप से कहते ये तो सब बड़े बड़े कहाँ से आएगा ये तो पहले से ही मीमांसा लोग सृष्टि प्रलय नहीं मानते हैं और आकाशी की उत्पत्ति तो ये कल्पना नहीं कर पाते हैं तार्किक वैज्ञानिकों लोग कल्पना लो भी नहीं कर पाते उत्पत्ति संभव नहीं तो पृथ्वी पहा पर्वत आदि ये उत्पन्न हुआ कहा से उत्पन्न हुआ विचार करें कि देखेंगे ये कितने थोड़ा प्रपंच है बड़े बड़े चंद्र सूर्य आदि नक्षत्र है बड़े बड़े पर्वत पृथ्वी कितने बड़ा है अशुद्ध निर्विशेष ब्रह्म से सब की उत्पत्ति है निर्विशेष ब्रह्म और सामग्री कहाँ से लाएगा वही उपादानकार भी है निमित्त कारण भी है उपादानकार यदि है तो वो कितने बड़ा होगा पर्वत से भी बड़ा होगा बढ़ाते हैं है पर्वत से कठिन होगा उसका कुछ टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो पत्थर अवेव बनेगा निरवय है अवैध नहीं है ये सब विचार करने पर निरवय एक शुद्ध निष्क्रिय ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति माया से उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो समाधान नहीं हो सकता है इंद्र माया भी पूर्व रूपये थे तो माया से ही सबकी उत्पत्ति माया है शक्ति वो शक्ति भी वास्तव नहीं है अनिर्वचनीय कहते हैं वो अनिर्वचन शक्ति के संबंध से माया से उत्पत्ति कहते समय माया को समझे ना माया से क्या अर्थ वास्तव उत्पत्ति नहीं है बोलते सुनते कहते कहते माया माया कहते किंतु माया से उत्पत्ति कहते समय ये नहीं लगता है कि उत्पत्ति नहीं हुई जादूगर दिखा देता है बनाया नहीं दिखा देता है इसी प्रकार ईश्वर के संकल्प से ये सब जैसे सपना प्रपंच आप बना देते हो निद्रा के दोष से स्वप्न सब देखते हैं ऐसे ही बड़ा प्रपंच आकाश भी दिखता है चंद्र सूर्य पर्वत नदी सब ये थो, थोड़े समय सोते सो गया नींद लगी थोड़े समय सपना प्रपंच पूरा जाता है इतने इतने बड़े बड़े पर्वत छोटा छोटा बनता है सपने में बड़ा बड़ा समुद्र कभी दिखेगा तो छोटा समुद्र दिखता है जो कमरा के अंदर रहने वाला यह बड़ा दिखता है पूरा बड़ा पर्वत है सूर्य चंद्र सब जो कि कमरा के अंदर के नहीं रह सकता है कमरा के अंदर के अपने शरीर के अंदर दिखते है आग बंद है मन में सब दिखता है इसी प्रकार ये सारे प्रपंच सपन दिखते समय बिल्कुल सत्य लगता है ये जागृत जैसे सत्य लगता है जैसे सत्य लगने पर भी सपना प्रपंच की उत्पत्ति नहीं वास्तव नहीं है इसी प्रकार ये श्रुति कहती नेह नाना तिकन सत्य लगने पर भी प्रपंच वास्तव नहीं इसलिए माया से उत्पत्ति की उत्पत्ति इसी से और वो जैसे राज से सर्प की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्रह्म है विवर्त कारण सारे जगत ब्रह्म का विवर्त एक होता परिणाम एक होता विवर्त त्विक अन्यथा भाव होगा तो उसको कहते परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव होता है तो विवर्त य उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव विभर्तः स उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव होगा भाव तो उसको कहेंगे विवर्त राज्य में जो सर्प दिखता है उसमें राज्य वास्तव सर्वरूप धारण कर लेते है रज्जु अपने रूप से रहते हुए अन्यथा दिखता है इसलिए विवर्त और तात्विक अन्यथा दुध दही बन गया तात्विक अन्यथा भाव वो परिणाम है ये विवर्त है ब्रह्म का जगत विवर्त है वास्तव अन्यथा भाव है ही नहीं ब्रह्म जैसे कोई सही है जैसे सदरूप ब्रह्म पहले था इसी प्रकार सर्वम कर अभी भी ब्रह्म ऐसे सही है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तब तो उसका नाम अच्छुता ब्रह्म है सर्वप से कभी चिता नहीं होता है केवल माया के कारण सर्प के अज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है जिस प्रकार ब्रह्म तत्व तो के अज्ञान से प्रपंच दिखता है जागृत अवस्था में भोजन करके सोया निद्रा के दोष से जागृत अवस्था का भान नहीं होता है जागृत शरीर का भान नहीं होता है जागृत काल में देश काल आदि का, का भान नहीं होता है तो सपन प्रपंच में सृष्टि करता है कल्पना कर सब इसी प्रकार इस स्वरूप के अज्ञान से ही सब जो श्रुति में सृष्टि कही जाती है वस्तुतः सृष्टि हुई सृष्टि में तात्पर्य नहीं है कार्य दिखता है तो ये ब्रह्म से उत्पन्न करने पर कारण में ही कार्य रह सकता है अन्यत्र नहीं रहेगा कारण में ब्रह्म में कार्य दिखता है निश्चय हो गया उसके बाद कार्य कारण से अलग नहीं है जैसे मिट्टी से अलग घाटा नहीं है मिट्टी को अलग करेंगे तो घाटा नहीं रहता है घाट बनने के बाद भी मिट्टी ही है इसी प्रकार पृथ्वी कार्य है जल से भिन्न नहीं है जल कार्य है तेज का तेज से भिन्न नहीं है ऐसे करते करते ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म जिस प्रकार मिट्टी से बने गये घट शराब आदि में सर्वत्र मृत रूप की अनुगति मिट्टी है घड़ा इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म से उत्पन्न कार्य सबो सत सत अस्थि अस्ति सत आकाशी भी सत है वायु भी सन वायु सत तेज आप हो, क्या कह जाएगा सत्य हो। आप सत्य त्रिलिंग शब्द है तर्क संग्रह में आता है सत्य शीत स्पर्श्य आप और पृथ्वी सती सदरूप है ये जितने सब घटापटा आदि सत सत्य कहते इसलिए जैसे सुवर्ण से बनाएंगे भूषण जितने भूषण बनाएंगे सब सो सोना ही है सदरूपे ब्रह्म का कार्युण से सब सत सत्य जिस प्रकार मिट्टी से भिन्न घट की सत्ता अलग है ही नहीं घट बनने के बाद भी मिट्टी ही है इस प्रकार ये सारे प्रपंच में सदरूप ब्रह्म से अलग सत्ता है ही नहीं सारे जगत दिखते समय भी ये सत ही, ही है घट सर्वाधि बहुत बन जाने पर भी मिट्टी तो मिट्टी है सोना सोना ही है सोना के अलंकार भूषण बहुत बनने पर भी सोना सोना है अलंकार जितने से वो सोना है जो अलंकार नहीं बना वो सोना है अलंकार जो नहीं बना सोना हो भी है जो बन गया वो सोना है भूषण बनाने के बाद सोना रहेगा तोड़ने पर सुना का नष्ट नाश नहीं होता है भूषण का नाश हो जाएगा इसी प्रकार ये प्रपंच की सृष्टि प्रलय होने पर भी सदरूप ब्रह्म का कुछ नहीं होता है सब सदरूप ब्रह्म ब्रह्म सर्वत्र किस रूप से है सद से जैसे सर्वत्र मिट्टी है ऐसे इसीलिए अभी भी शूप से अन्य कुछ नहीं नेहा सूतिकाना अस्थिक सद कुछ होकर अलग नहीं है घाटो अस्थि पटो अस्थि कहते समय वहां दो अंशों को देखे ना एक अस्थि सद है और एक घट जो अस्थि सदरूप है सर्वत्र घट पट पुष्प फल सब के साथ अनुगत होने से वो वास्तव है और घटपट आदि है इसका अभी अतिरिक्त होता अभाव हो जाता है जिसका कहीं अभाव है कभी अभाव हो गया वो सत्य नहीं है तो सदरूप ब्रह्म वही है जो सर्वत अनुगत वही ज्ञान है वही बुद्धि का साक्षी है वो आप तो नहीं है बुद्धि का साक्षी वही कहते समय लगता कोई है कोई उधर बैठा है बुद्धि का साक्षी वही जो जानने वाला वही आपका स्वरूप है आप मतलब देह को नहीं लेना आप कौन है जो बुद्धि का साक्षी है वही आप है वही विश्व का सब का कारण है माया से कारण कहा जाता है बुद्धि के साक्षी आत्मा के आत्म को समझ लिया तो मोक्ष हो जाएगा नहीं बुद्धि के साक्षी में वो जान लिया मोक्ष हो जाएगा ये तो एक श्लोक श्लोक पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा बुद्धि के साक्षी मालूम हो गया और कोई जरूरत तो नहीं बुद्धि के साक्षी आत्मा को जानने से नहीं हुआ बुद्धि के साक्ष आत्मा है और परमात्मा के दूसरा है ये हो ना नहीं इसलिए आत्मा के साथ ब्रह्म की एकता का ज्ञान में पहला आया इथम बाकी संधानम तदर्थ अनुसंधान नहीं पहला आया तर्क के द्वारा नहीं वो सवर्ण मना नहीं है तर्क के द्वारा आत्मा का निश्चय हो जाएगा किंतु दोनों की एकता का ज्ञान श्रुति से तर्क से तो पंचोदशी पहले तर्क करके कर बताया आत्मा का ज्ञान न हो जाएगा त्वम पदार्थ का निश्चय हो जाएगा मैं कौन हूं विचार करने पर जो सब को जानने वाला चिद रूप में हूं तो ज्ञान हो गया किन्तु ब्रह्मे के साथ एकता का ज्ञान के बिना मोक्षा नहीं होगा वही ब्रह्म है ये महावाक्य से ज्ञान होगा महावाक्य से ज्ञान होना है तो वही महावाक्य प्रमाण है तर्क के आधार पर त्वम पदार्थ का तो ज्ञान हो जाएगा जो सब कुछ जानने वाला मैं हू किंतु तो वो ब्रह्म है जगत का अधिष्ठान है ये महावाक्य से ज्ञान होगा महावाक्य अर्थ तो बोध होने के पूर्व होने के पहले त्वम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए संशय विपर रहित ज्ञान जब मैं क्या हूँ इसको ठीक नहीं समझ करके मैं ब्रह्म जितने सोचे वो नहीं होगा क्योंकि लक्षार्थ का ज्ञान चाहिए लक्षार्थ का ज्ञान तो शब्द से हो जाता है बुद्धि का साक्षी कुटस्ते इतने मातृश्य नहीं होता है मैं कहते समय देहादि में अहम बुद्धि नहीं हो बुद्धि का साक्षी जो कुटस्थ चेतन ऐसे में अहम बुद्धि हो मैं अहम तब तो ब्रह्म के साथ एकता होती है इसलिए अभी दानी महावाक्यार्थ माह महावाक्य का अर्थ कहते है यदि बुद्धि साक्षी का ज्ञान हो गया तो महावाक्य अर्थ का क्या जरूरत है महावाक्य अर्थ ज्ञान की के बिना मोक्ष नहीं होगा बुद्धि के साक्षी तव पद का अर्थ हो गया किंतु वही ब्रह्म है ये निश्चय होना चाहिए तत्व से के द्वारा वही पद किया जाता है जो तुम बुद्धि का साक्षी हो वही ब्रह्म है बुद्धि के साक्षी मैं हूँ सबकी बुद्धि अलग अलग है सबकी बुद्धि के साक्षी चेतन अलग अलग है ब्रह्म का ऊपर बैठा है ऐसा नहीं ब्रह्म तो सबके अंदर बाहर व्यापक चेतन है वही बुद्धि के साखी सबके बुद्धि के साक्षी एक है अभी जैसे आप देखने देखते हैं बहुतों को देखने वाला आप बहुत लोगों को देख सकते है नहीं देख सकते साथ देखते है बहुत को देखते समय आप एक रहते हैं बहुत हो जाते हैं दृश्य अनेक होने पर भी दृष्टा एक ही इसी प्रकार बुद्धि बहुत होने पर भी बुद्धि का साक्षी एक ही हमको देह भेद से ही चेतन भिन्न भिन्न लगता है देह अनेक है तो देह के अंतकरण में चेताभास होने से उसके भेद से अनेक जीव ऐसा लगता है किंतु एक ही आकाश जिस प्रकार सब के अंदर बाहर है इसी प्रकार एक ही चेतने सबके अंदर बाहर है वही ब्रह्म है उसके साथ तव पदार्थ लक्षार्थ की एकता चाहिए एकता तो है ही उसका ज्ञान चाहिए आम अस्मी ब्रह्म उससे मुख्य होगा इसलिए वाक्यर्थ कहते उसके ज्ञान के लिए ज्ञान हो यम ब्रह्म सर्वात्मा विश्व महत् महत्मा सूक्ष्मतरम नित्यम तत्व यद परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म है ब्रह्म शब्द का व्यापक है परम कौन से और उत्कृष्ट व्यापक ब्रह्म शब्द का अर्थ बृंग विद्यु धातु से बनता है क्या सूत्र मेहे नो अच्छ व्यापक है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है सब देश में है सब काल में है सारे वस्तु वही ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सर्वात्मा सर्व आत्मा य सर्वात्मा परमात्मा ही सर्वात्मा है सबका आत्मा एक है यम ब्रह्म सर्वात्मा जब परम ब्रह्म है वही सर्वात्मा है आत्मा अलग अलग नहीं है देह में चिदाभा में आम बुद्धि करके सबका आत्मा अलग अलग लगता है जब परब्रह्म ब्रह्म वही सर्वात्मा है सर्वेशा आत्मा सर्वेशम आत्मा न बहु उच्चा नहीं दिया सर्व आत्मा एक है ब्रह्म आत्मा है सर्वेशम आत्मा कहो होता सर्व आत्मा ऐसे सब कुछ उसके आत्मा स्वरूप उसे भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से भी कुछ नहीं है जीव भिन्न है या नहीं नान्यो तो दृष्टा श्रोता मन्ता ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं जितने दृष्टा अलग अलग दिखते है तो ब्रह्म से कितने भिन्न है कोई भी भिन्न नहीं है अलग है ही नहीं दिखने पर भी नहीं है जैसे सपने में इसे दिखता है एक ही दृग रूप चेतन है उसके संबंध से जड़ पदार्थ में दृष्टित्व का व्यवहार हो जाता है जड़े है देह इंद्रिय अंतकरण जड़े या चेतन है बुद्धि ये सब जड़ है दृग रूप चेतन के संबंध से ये चेतना जैसा लगता है बुद्धि में चिदाभास हुआ बुद्धि मन प्राण इंद्रिया करके देह को भी देखने कहते चेतना है देह को भी कहते चेतना कोई मर गया तो कहते जड़ा हो गया जड़ा अब जीदा है चेतना तो इस रूप चेतना के संबंध से उसकी अभिव्यक्ति होती चिदाभास भाष तो उसके संबंध से चेतना कहते आत्मा एक ही दृश्य अन्य पर भी दृग रूप चेतन एक ही विश्व से आयतन महत्व वही विश्व का आयतन है आश्रय सब का अधिष्ठान ही सारे ब्रह्मांड का आयतन है वही ब्रह्म सर्वात्मा है वही महत है महत् सूक्ष्म सूक्ष्म महत भी है सूक्ष्म से बढ़कर सूक्ष्मतर है जहा साथ साथ महत है कुछ लोग आत्मा को कहते अनुपरिमाण अणुरण आगे क्या है महत्व महिलाओं को छोड़ देंगे कहेंगे देखो हमारे मता है अणु और अणु से भी अणुतर है आत्मा इन सूक्ष्मतरम इतने कहेंगे अरे महत्व पास में है वो नहीं जो महत्व होता हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतर हो रो महत्व हो बड़ा भी हो छोटा भी हो ये परस्पर विरुद्ध होता है पर्वत से भी बड़ा है और श्यामा का तंडुल उसे भी छोटा है सूक्षा सूक्ष्मतरम यहाँ सूक्ष्मों का तो परिमाण छोटा ऐसा नहीं है व्यापक है और सूक्ष्म के अंदर भी रहता है जिस प्रकार आकाश आकाश व्यापक है आकाश को तो नित्य मानते है तर्क संन्याय शास्त्र में वैज्ञानिकों लोग भी कहेंगे नित्य अनंत है आकाश का अंत कहीं हो जाता है कितने दूर चलने पर आकार समाप्त तो हो जाएगा ऐसा नहीं है बड़े बड़े वैज्ञानिकों लोग वैज्ञानिकों बड़े बड़े तो समझते हैं। बीच वाले सामान्य लोग को कहते वैज्ञानिक कहाँ ऊपर उठ गया क्या ये घटपट करते हैं क्या वेदांत तो करेगा गीता पढ़ने से क्या होगा वेदांत कहते विज्ञान बहुत ऊपर उठ गया बहुत ऊपर उठी गया तो बताओ कितने दूर जाने के बाद आकार समाप्त तो हो जाएगा बता सकते हैं आकाश जितने बड़ा है उसमें से कितने अंश का ज्ञान हो गया वैज्ञानिकों को विज्ञान वैज्ञानिकों से पूछो सारे वैज्ञानिक मिलकर के जितने अंश का अंश को जान लिए उसके कितने गुना बाकी है और जानने का वैज्ञानिकों जान को जान लेना चंद्र आदि ग्रह को गए ऊपर को रॉकेट भेदे बहुत कुछ ऊपर ग्रह नक्षत्र आदि बहुत कुछ जान लिया जितने जान सके जानते हैं उसके आगे और कितने गुना बाकी है जानने के लिए थोड़ा विचार करो कभी सौ गुना एक हजार गुना एक करोड़ गुना कितने गुना है मालूम है कितने हुँ? क्या है अहंकार कितने गुना कुछ हिसाब नहीं कर सकते हैं जिसका अंत नहीं है सर्वत्र व्यापक है सारे ब्रह्मांड से बढ़कर के किंतु आकाश भी जैसे स्वप्न में देखते आकाश कल्पित तो है इसी प्रकार आकाश भी कल्पित तो है तब परिमाण निश्चित तो हो जाएगा कल्पित तो में क्या परिमाण है स्वप्न में देखा आकाश इसका परिमाण क्या है दिखता है ऐसा है ही नहीं इसी प्रकार मरु में जल दिखता है कितने जल दिखता है कितने टन कितने किलो कितने लीटर क्या है उसका कुछ जल दिखता है इसी प्रकार आकाश सब के अंदर भी है इतने बड़े व्यापक होने पर भी यथा सर्वगतम सौक्ष्मिया आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश है किंतु सूक्ष्म कहा गया आकाश जो सर्वगत सूक्ष्म कहा तो अनुपरिमाण है आकाश आकाश सर्वगत आकाश अनुपरिमाण कहा गया इसे सूक्ष्म शब्द सुनते ही आकाश के साथ सूक्ष्म जोड़ा है गीता में भगवान ने वो सूक्ष्म है इंद्रिय गम्य नहीं है उसमें गुणा नहीं रहता है शब्द रूप शब्द शब्द कुछ तो रहता है रूप नहीं स्पर्श नहीं पृथ्वी जल तेज का रूप है वायु का स्पर्श है आकाश का रूप है स्पर्श है जो नील रूप दिखता वो आकाश का नहीं भ्रांति है तो इसलिए सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्म तरह कहने का अभिप्राय जितने भी छोटा है उसके अंदर भी आकाश है रहेगा आकाश छोटे सुई के छिद्र है छिद्र में आकाश रहेगा छिद्र भर देंगे तो रहेगा हा तब के अंदर बाहर जिस प्रकार आकाश है इसको थोड़ा समझ आकाश को विचार करें, कितने बड़ा आकाश है कभी कभी आकाश को देखो आकाश को देख करके विचार कर कितने बड़ा आकाश है और आकाश दिखता नीला नहीं नीला नहीं है और ऊपर जाओ तो ऊपर नीला दिखेगा और ऊपर जाओ तो नीचे भी नीला दिखेगा ऊपर तो दिखता नीला ऊपर चल जाओ तो नीचे भी नीला दिखेगा कहीं पहाड़ी के ऊपर चल जाओ दूर से ऊपर तो आकाश दिखता है नीचे भी आकाश जैसा लगेगा ऐसे है ही नहीं ऊपर जाने पर इससे नीचे भी आकाश वाले लगेगा सर्वत्र आकाश ये कुछ नीला है ही नहीं आकाश सर्व व्यापक है सब के अंदर अंदर भी है ब्याहर भी है सब उसको बड़ा से बड़ा कहो छोटा से छोटा कहो छोटे के अंदर भी रह जाता है निरवय मानते उसको तो आत्मा इस प्रकार व्यापक सब के अंदर बाहर एक है जो सब के अंदर बाहर एक है वो सारे प्रपंच का भी वो अधिष्ठान है वही बुद्धि का दृष्टा भी है वही आपके अंदर शरीर के अंदर भी है बाहर भी है उसको समझे महत्व होता हुआ भी सूक्ष्म से सूक्ष्मता रहे नित्यम औ नित्य है। ही नित्य वही होता है निरंतर जो हमेशा एक रूप से रहता है कभी परिवर्तन नहीं होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं हो नाश नहीं हो तार्कि लोग कहते उत्पत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे ध्वन प्राग प्रतियोगी और ध्वंस होता है तो ध्वंस प्रतियोगी जो प्रागभाव का प्रतियोगि नहीं हो ध्वंस का भी प्रतियोगि नहीं हो ऐसा लक्षण बताते हैं प्राग भाव प्रतियोगिता ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व का लक्षण करते हैं अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं हो जिसका नाश नहीं हो वो नित्य है आत्म तत्व नित्य है वस्तुतः और बाकी जितने पदार्थ की उत्पत्ति बाकी पदार्थ सबकी उत्पत्ति नाश है एक आत्म तत्व को छोड़ करके और कोई भी नित्य नहीं है नित्य कितने है ए? एक ही नित्य वेदांत में एक ब्रह्म ही नित्य और कुछ नहीं वही सत्य है जो नित्य हुई सत्य है वही सत्य है नित्यम तत्व एवं जो नित्य ब्रह्म है सर्वात्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यापक से व्यापक तरह वही तत्व एवं तत्व एवं तुम ही हो अर्थात तुमसे भिन्न नहीं तव एव न तो तदन्य तुमसे भिन्न नहीं है परब्रह्म तुमसे भिन्न नहीं है यहां तम शब्द का क्या अर्थ लेना स्थूल सर लेना सूक्ष्म शब्द का लक्ष्यार्थ लेना शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य है लक्ष्यार्थ उससे भिन्न नहीं तद्रह्म तमे तत् तत्व तमे तत्व तत तुम तुम वही हो मिट्टी से घट बन गया मिट्टी है मिट्टी घट है घट मिट्टी है मिट्टी घट नहीं कोई भी घाटा मिट्टी से बना गया तो मिट्टी है घट लेते, है, तो है। लेते हैं मिट्टी से बना गया आपको घट कहते हैं और पित्तल से ताम्र से जो बनाते उसको अलग शब्द से कहते घट्ट नहीं कहते तो घाटा मिट्टी है किन्तु मिट्टी घट नहीं है मिट्टी हो तो यहाँ भी मिट्टी है बाहर जाओ मिट्टी इतने ले आया और घट नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म सदरूप है।, है नहीं सारे जगत भी ब्रह्म है ब्रह्म सारे जगत रूप है नहीं कारण कार्य रूप होता है या कार्य कारण रूप होता है कार्य कारण रूप है भूषण सब सुवर्ण नहीं जितने सोना सो मुकुट है क्या जो सोना का मुकुट सोना है हाँ, किंतु सोना सो मुकुट नहीं भूषण नहीं है और पिघल करके पिंडा बना दिया भूषण नहीं है किंतु सोना है यहाँ तत्त्वमेव तमेव तत् कह करके दोनों की अत्यंत अभिन्नता कही जाती है कार्य कारण रूपे है कारण कार्य रूप नहीं है घट मिट्टी रूपे है मिट्टी घट्ट रूप नहीं है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूपे है अधिष्ठान अध्यस्थ नहीं है रज्जु में सर्प दिखता है वो सर्प का वास्तव स्वरूप क्या है रज्जु आ, सर्प रज्जु है रजू से भिन्न है रजू रजू से भिन्न है सर्प रज्जू सर्प से भिन्न है रज्जू सर्प से भिन्न है सर्प नहीं रहने पर भी रज्जु रहती है रज्जू को देखने के, तो, के बाद सर्प रहेगा रज्जु रही रज्जु रहने पर भी सर्प नहीं रहा इसलिए क्या सिद्ध हुआ रज्जु सर्प से भिन्न है और सर्व राज्य से भिन्न नहीं है क्योंकि राज्य के बिना नहीं रहता है यहाँ इस प्रकार नहीं तत्व तो तमेव तत् तो तो कहकर के लक्षार्थ में अत्यंत एकत्व है लक्षार्थ शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है ब्रह्म ही शुद्ध चैतन बुद्धि का साक्षी बुद्ध है जो बुद्धि का दृष्टा है साक्षी है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही बुद्धि का साखी है अत्यंत अभिन्न है यत परम ब्रह्म यत कहन से प्रसिद्ध के लिए कहते जो यत्थ प्रसिद्धम परम ब्रह्म परम का ब्रह्म को भी ब्रह्म कहते वेद को भी ब्रह्म कहते ब्राह्मण जाति को भी कहते इसलिए परम ब्रह्म कौन से जो परब्रह्म ब्रह्म शुद्ध चेतन ब्रह्म वही ब्रह्म बृहत ब्रह्मशद बृहते बृहत शब्द का अर्थ व्यापक है देशकाल वस्तु परिच्छेद रहित देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम तीन प्रकार परिच्छेद होता है देश काल वस्तु कृत देशकृत परिच्छेद किसमें रहेगा जिसमें क्या रहता है जिसमें अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व रहेगा वो देश परिच्छिन्न उसमें देश परिच्छेद रहेगा अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होता है देश परिचन्न उसको कहेंगे प्रतियोगी जिसका कहीं अभाव होता है कहीं यदि अभाव होता है वो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया देश परिच्छन हो गया देश परिचन्न कहामित एक देश में है अन्य देश में नहीं है काल परिच्छन इस प्रकार एक काल में है अन्य काल में नहीं है कोई भी कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं था ध्वंस नहीं रहेगा काल है वस्तु परिचिन है उससे भिन्न कोई पदार्थ हो तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा घट से भिन्न है पट पट से भिन्न घट घट पट दोनों में वस्तु परिचन्न कौन है दोनों वस्तु परिचन्न है किंतु ब्रह्मा वस्तु परिचन्न नहीं इसका अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम यही वृहत व्यापक ब्रह्म और जो देशकाल वस्तु परिच्छेद रहता है उससे भिन्न आत्मा होगा आप उसे भिन्न है ईश्वर तो भिन्न होंगे कोई भी भिन्न नहीं है तभी तो वस्तु परिचय रहित होगा अनंतम ब्रह्म श्रुति कहती है अविद्यमान अंत यश्य अंत श्रद्ध का परिचित अरिचिन्न ब्रह्म परिचेद रहित है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी मान ले तो ब्रह्म वस्तु परिचय न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचिन्न है नहीं तार्कि लोग मानते ब्रह्म को वस्तु परिचन्न कहीं ईश्वर को किंग ईश्वर से भिन्न आकाश को नित्य मानते हैं आकाश से भिन्न पृथ्वी के परमाणु जल तेज वायु के परमाणु नित्य मानते हैं वास्तव मानते हैं तो सर्वदेश आकाश को भी देश परिच्छन नहीं कहेंगे काल परिच्छन नहीं कहेंगे किंतु वस्तु परिचन्न इस प्रकार आत्मा देश परिच्छन नहीं काल परिच्छना नहीं व्यापक मानते आत्मा को और नित्य मानते है वस्तु परिचन्न मानते क्योंकि आत्मा से भिन्न पदार्थ है न्याय मत के अनुसार वेदांत में आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है और आत्मा कितने हैं है वही ब्रह्म को हो आत्मा को हो चित्त कहो सत्य को, को ज्ञान को एक ही तत्व है वही तुम्हारा स्वरूप है सर्व आत्मा सर्व प्राणी स्थित सर्व प्राणी में स्थित वही है जैसे आकाश सब के अंदर बाहर है इसी प्रकार ब्रह्म सर्वात्मा सब सर्वा प्राणी में स्थित तो, सरोवर प्राणी स्थित प्राणी में आश्रित है ऐसा नहीं जैसे सिर के ऊपर टोपी रखते हैं घड़ा रखते कोई हाथ के ऊपर कुछ कलम पर रखा हाथ हटा दें तो गिर जाता है इसी प्रकार सब के अंदर आश्रित है ऐसा नहीं आकाश छात के ऊपर तो है छाती के बिना आकाश रहेगा ऊपर गिरेगा नहीं रहेगा आकाश आश्रित नहीं होता है आधे रूप से जो आश्रित होता, होता है उसको कहते हैं अध्येय अधिकरण होता है घट भूतल उसमें घट रहेगा घट हो गया आधेय आधार हो गया भूतल घट में जल रख सकते हैं तो घट क्या हो जाएगा आधार हो गया जल हो गया आधेय घट को तोड़ देंगे तो जल बह जाएगा घट जल में आशित तो है घट जल को खाली करेंगे घाटे में वायु रहेगा और घाटे में पानी भर देंगे तो वायु रहेगा पानी भरेंगे तो वायु निकल जाएगा ये बोतल लेकर बोतल बतल में बोतल में पानी रखो जल में गंगा जी में लेकर डुबालो उसमें वायु निकल जाता है ना जल भरने पर वायु निकल जाता है क्या भरने पर आकाश निकल जाएगा मालूम है जल भरने पर आकाश निकलेगा नहीं निकलेगा और क्या भरने भरने पर आकाश निकलेगा कोई नहीं आकाश सब के अंदर बाहर ऐसे ही वो आकाश जिस प्रकार सर्वत्र है सर्व व्यापक है किसी में आश्रित नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र स्थित नहीं सब में आश्रित होकर किसान नहीं न चाहम ते स्व मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम ते स्व मैं उनमें अवस्थित नहीं आश्रित नहीं हूँ हृदय से जुन तिष्ट भगवान कहते ईश्वर सर्वभुताना हृदय से रहते हैं वहां अभिवक्तुहन से रहते कहा दिया आश्रित नहीं होते है तो प्राणी स्थित का अर्थ नहीं सब प्राण में आश्रित नहीं किंतु आकाश जैसे आश्रित नहीं होने पर भी सर्वत्र है इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा है आँगा... उसे में सब कुछ आश्रित होते हैं। है अधिष्ठित है सर्व अनन्न्य सबसे अनन्य क्या हुआ सबसे अभिनय है वस्तु परिचय रहित है सर्व से भिन्न नहीं है किसी से भिन्न नहीं कोई से भिन्न नहीं विश्वस्य से आयतन मत विश्व से विश्वस तो का होता है सर्वस्य सब से किसको लेना कार्य कार्यकारत जितने सब है सब कार्यकार शुद्ध ब्रह्म कार्य है क्या कारण है शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं शुद्ध ब्रह्म को छोड़ करे बाकी सबो कार्य है या कारण है हम कुछ कार्य है कुछ कारण है अविद्या कारण है कार्य नहीं है अनादि सब कारण है कार्य नहीं है और बाकी सब कार्य है कारण माया अविद्या है और बाकी कार्य है और कुछ अनादि मानते हैं वो कारण हो जाएंगे कार्य नहीं है सब कुछ कार्यकारण जात से कार्यकारण वर्ग से जितने सब वो कारण द्वाम पुरुषो लोके क्षर से अक्षर क्षर सर्वाणी भूता ने कुटस्थ अक्षर उचित सारे भूतों को क्षर कहा और कुटस्थ को अक्षर कहा कुटस्थ क्या है माया है कुटस्थ माया पर ब्राह्मण है अक्षर कारण है माया है कारण है बाकी सब कार्य उत्तम पुरुष स्तन्य कार्य कांड से भिन्न है उत्तम पुरुष कारे परमात्मे उदार जितने कारण हो होगे कारण होगे गया, हो गया, हो गया अक्षर कूटस्थ माया है कार्य सारे प्रपंच कार्य हैं उनसे भिन्न है उत्तम पुरुष उनसे भिन्न कितने एक है परमात्मा वही ब्रह्म है वही आत्मा है कार्यकार आयतन है आश्रय है तो महत महते बड़ा है प्रौढ़ सबसे व्यापक है आकाश से ब्रह्म व्यापक है आकाश के बराबर होगा आकाश से भी बड़ा है क्योंकि आकाश उसमें कल्पित है वास्तव नहीं है आकाश यदि वास्तव होगा अनंत उससे फिर बड़ा कैसे होगा इससे महतो मह्यान मान से बढ़कर के महतर है आकाश भी महत्तर है महतो महिला बड़े जितने उसे बड़ा है तब आकाश से बड़ा किस आकाश तो अनंत अनंत से भी बड़ा क्या होगा इसलिए आकाश भी कल्पित है तभी महत्तर उसे बनेगा सर्वाधारत्व न सबका एव का आधार है इसे सबसे बड़ा है सूक्ष्म सूक्ष्मतरम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है अनुपरिमाणार्थ सूक्ष्मतरम अनुपरिमाणु से भी छोटा परमाणु के अंदर भी रहेगा महदअपी अतिशैन अनु बड़ा होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म है महद अपी अतिशैन सबसे बड़ा होता हुआ भी के अंदर स्थित है अतिशयन अनुसूक्ष्म तो रहे नित्यम विनाश शून्य उसका विनाश नहीं होता है उत्पत्ति तो होती है हुँ? उत्पत्ति भी नहीं नित्य है उत्पत्ति विनाश रहित तद उत्तम परम ब्रह्म तमेव वही जो कहा गया तत्व तत्व तत्थ उत्तम परम ब्रह्म तत्शब्द सीख्याल न जो पर ब्रह्म कहा गया उत्तम परम ब्रह्म तम एव पर ब्रह्म तुम ही हो जो तद अवगनता न तो ब्रह्म को जानने वाले तुम वही ब्रह्म हो ब्रह्म को जानने वाले तद अवगनता उसको शब्द से पहले सुना ब्रह्म के विषय में जानने वाले परब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मा विश्व का आयतन सुनने वाले तुम ही ब्रह्म हो तत्व तद अवगंत न तो अन्य अन्य कोई नहीं है नान्यो तो स्थितितामता कोई नहीं एक ही तत्व है नो अन्य अहम तस्माद अन्य मई कर्तवादि विशेष उपल भात इत तमेव तत्ते तन मत्वअ्य अन्य तद ब्रह्म मेरे से भिन्न है सब कहते ईश्वर मैं ईश्वर नहीं हूं ईश्वर तो मेरे से भिन्न है इससे जो ब्रह्म है तन्मत्व अन्यत मेरे से अन्य है अरे अहम तस्माद मैं भी उससे भिन्न हूं ईमान भान होता है सबको अज्ञान अवस्था में इसे भान होता है श्रुति प्रतिपादन करती है शब्द प्रमाण है अज्ञात ज्ञापक होकर के वेद शास्त्र पढ़ने के पहले शास्त्र ज्ञान की बिना मैं परमात्मा नहीं हूँ यह निश्चय किसको होता है क्या होता है या पढ़ने के बाद निश्चय होगा परमात्मा मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चय होगा शास्त्र पढ़े बिना जगत कर्ता में नहीं हूँ ऐसा निश्चय किसको पूरा निश्चय है ईश्वर जो जगत करता अलग है मैं नहीं हूँ मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ सबको निश्चय है जो निश्चित है उसको श्रुत्य उपदेश नहीं करती है निश्चित वस्तु को ले करके अज्ञात ज्ञापक होने से प्रमाण लोक में भी जिसको आप जानते हो कोई आकर को उसको बताएगा वो छोड़ो हम जानते हैं कोई आकर बताए मैं तुमको एक कोण ची सूत्रकार बताऊ तो कोण जी सूत्र तो हम पढ़ाते हैं सिद्धांत कौन से पढ़ते हैं, पढ़ाते कोण जी क्या हमको बताना तो कोई यदि बताए एक अंत है ये अनुप्रथम आदेश है ऐसा बोलते समय आप क्या बोलोगे लोग तो हम जानते हैं जो जानता है जो नहीं जानता है तो सुनेगा बहुत लोग पढ़ने के बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते स्थानीय आदेश नियमित आदि कहेंगे तो बहुत तो लोग नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हैं सामान्य चीज जानते तो उसको तो क्या बताना श्रुति अज्ञात ज्ञापक होकर प्रमाण होती जीव ब्रह्म की एकता श्रुति प्रमाण को छोड़ देंगे किसको मालूम होता है मैं ब्रह्म होकर ज्ञान हो जाएगा शास्त्र प्रमाण को श्रुति श्रुति मूल स्मृति इन प्रमाण के बिना मैं ब्रह्म ऐसा कोई मा, मालूम होता किसको नहीं होता है समाधि तो में तो मैं ब्रह्म ही सा है नहीं होता है इसलिए उसका ज्ञापन शुति करते तत्त्वमेव में व तमे शंका करते मत तो अन्य परमात्मा तो मेरे से भिन्न है मैं परमात्मा तो से भिन्न हूं क्यों भिन्न है मैं कर्तृत्व आदि विशेष उपलब्धा मैं कर्ता भुगता हूं सुख दुख भोग करने वाला हूं इसको बनाया जो कर्तृत्व तो है कार्य के भेद से कर्ता भी भिन्न है कोई मकान बनाता है कोई घोटा बनाता है कोई झोपड़ी बनाता है कोई भोजन बनाता है कर्ता भी न है नहीं ये तो परमात्मा कैसे होगा अतः तुम एवत कहते तुम एवत तुम हो तुम जो कर्ता होता हो तो वस्तुतः तो अविद्या होता हो वास्तव तुम्हारे तो स्वरूप में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कुछ है ही नहीं है शुद्ध चेतन है उसमें कोई धर्म नहीं है अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास एकत्व भ्रम हो जाता है बुद्धि में है बुद्धि में सब कुछ क्रिया होती है उसके साथ आत्मा का तादात्मास होता है आत्मा का अध्यास एकत्व भ्रम कैसे होता है क्योंकि बुद्धि में चिदावास उदय होता है चेतन का प्रतिबिंब चिदावास विशिष्ट बुद्धि में ही कर्तृत्व है कर्तृत्व जड़े में रहेगा या चेतन में रहेगा जाड़े में करते तो तो नहीं रहेगा कोई देखा है घाटा करता है दृष्टा है घट पटो को देखता है या पट बनाता है पटना बनाता है ना तो देखता है दृष्टा नहीं करता नहीं जड़ होने से सब कोई कोई बातें जड़ तो करता नहीं होगा इसलिए चेतन ही करता होगा क्योंकि जड़ कहीं करता नहीं दिखा गया जड़ नहीं तो जड़े से बिना क्या बचेगा चेतन ही बचा चेतन ही करता होगा कितने स्पष्ट जुगती कोई सारा जीवन तपस्या करके यही सिद्ध किया चेतना ही करता चेतन में कर तो हो तो क्योंकि युक्ति क्या है जड़ तो करता नहीं होगा कहीं घटपट करता है क्या जड़ा पत्थर करता है नहीं तो करता चेतन होगा तो उसको पूछो जड़ा करता नहीं क्यों कहीं नहीं दिखा गया अ चेतन करता है कहा आपने देखा चेतन दिखता है न दिखता है नही जो दिखता है ये शरीर दिखता है कहते है, मैंने घाटा बनाया ये मकान बनाया बनाने वाले क्या चेतन आत्मा तुमको दिखता है क्या जो दिखता है उसमें करतुत्व तो कहो चेतन क्यों कहते हो जैसे केवल जड़ करता नहीं केवल चेतन कुछ करते हुए दिखा है किसने शरीर इंद्र के बिना शुद्ध चेतन कुछ करता है पेड़ काटता है पहाड़ तोड़ता है सावर उठाता है भोजन बनाता है क्या करता है तो जड़ नहीं करता है करता नहीं हो सकता है वो तो ठीक है अचेतन करता किस हो गया चेतन करता कहाँ दिखा जिसमें दिखता है उसमें कर्तृत्व तो मानो ये जड़ चेतन मिला हुआ ये इसमें कहते जड़ में कर्तृत्व तो नहीं चेतन में कर्तृत्व तो नहीं दोनों मिलाकर कर्तृत्व तो मानेंगे तो बात चारवा का मत आ जाएगा डरा देते हैं और लोग उनके पीछे खुश होकर चलते हैं चारवा का मत क्या है आकाश आदि पांच भूत है किसी भूत में चैतन्य नहीं रहता है चार ही भूत है आकाश नहीं मानते चार भाई के लोग क्योंकि प्रत्यक्ष दिखेगा तो मानेंगे आकाश को चार भाग के लोग नहीं कहते पृथ्वी जल तेज है चार प्रकार है चार प्रकार भूत में चैतन्य किस में रहता है किसी में नहीं और देह में चैतन्य कहा से आ गया देह में चैतन्य से बोलते ये जैसे फल पुष्पा आदि पत्थर आदि सड़ा करके मद्य बनाते हैं फल आदि में कुछ मदिरा शक्ति नहीं है उसको सड़ा करके क्या करके बनाकर मद्रा बनाते मध्य मद्द शक्ति सक, आ जाती है इसी प्रकार चार भूतों का एक मिलन होता है तो उसमें चैतन्य उत्पन्न होता है उसको जाकर देखा है देखा मिट्टी में बरसाने पर पानी है और धूप भी पड़ा हुआ है धूप में पानी में धूप रहेगा क्या कर सूर्य आ सकता है और वायु चलता है पानी हिल रहा है मिट्टी है पानी है तेज सूर्य किरण भी है अभाग से हिल रहा है उस चैतन्य आ जाएगा ना नहीं चार भूत मिलने पर चैतन्य होते चारी भूत मिला उस दिन चैतन्य हो जाए कहते हैं कि विलक्षण निलक्षण होने पर बनता है तो विलक्षण पृथ्वी जल तेज मिलाकर के शरीर जैसे बना दो चैतन्य आ जाएगा न? वो फिर विलक्षण किसने बनाया तुम बनाओ विलक्षण स्वयं पृथ्वी जल तेज मिलाकर के बना दो एक मूर्ति उस चैतन्य आ जाए आ जाएगा ना नहीं तो फिर विलक्षण स्वयं किसने बना ईश्वर तो नहीं मानेगी चेतन कुछ नहीं है तो चार भूत में चैतन नहीं रहने पर भी मिलने पर चैतन आ जाएगा ये चार का मत है तो ये कोई कहते हैं जड़ में कर्तृत्व तो, शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो नहीं है और जड़ में कर्तृत्व तो नहीं दोनों मिलने पर कर्तृत्व तो आ जाएगा तो चारवा का मत आ जाएगा इसलिए चेतन को करता माना जो मरू में जल दिखता है और जल मरुभूमि का जल है या समुद्र का जल बताओ मरुभूमि में जल नहीं समुद्र का जल सामने नहीं अब जल दिखता है तो चारवा का मत आ गया इसलिए मरुभूमि में जल है मान लो मान लो है या सामने समुद्र मान लो मरु में जल नहीं है समुद्र सामने नहीं है पानी दिखता है और तो पानी किसका है समुद्र का पानी या मरुमि का पानी है? क्या कहना दोनों मिला पर मिलकर कहीं सूर्य किरण मरुम मिलकर के, मिल के, के तो ही मिल हो गया तो चार भाई का मत आ जाएगा डरा दे इसलिए मरू में माल लू हो नहीं तो सामने समुद्र मान लू जल वास्तव हो तो किसका मानना है जल कल्पित जल है तो किसका मानना है सपने में देखा है कि व्यक्ति को जगने के बाद कहती किसका लड़का को देखा था किसका लड़का है उसका पिता माता कौन है कोई पेड़ देखा उस पेड़ को किसी ने लगाया था आगे विचार कोई करता है सपने में दिखा है मंदिर पहाड़ दिखा उसे पहाड़ किसने बनाया है? पेड़ किसने लगाए, कोई विचार करता है कल्पित तो पदार्थ का कर्ता कहाँ है कुछ नहीं जिस प्रकार जल मरुह में दिखता है वास्तव में नहीं है इस प्रकार कर्तृत्व तो जो दिखता है वास्तव में नहीं है उसको वास्तव मानकर कहते कहाँ रहता है तो मरुम के जल कहाँ रहता है पहले बता दो मरुम में है तालाब में है या समुद्र में रहता है कहाँ रहता है दिखता तो है देखने पर भी वास्तव नहीं इसी प्रकार कर्तृत्व तो अनुभव में आता है हम कर्ता सब जानते हैं कर्तृत्व वास्तव नहीं जो वास्तव जो नहीं उस किस्से में रहता है क्या प्रश्न करना है जड़ में या में चेतन्य में अध्यस्त मानू में आरोपित है अध्यस्त कर्तृत्व तो है चेतन में किस प्रकार आरोपित है मरु जड़ कैसा है कल्पित है इसी प्रकार चेतन में कल्पित चेतन में कल्पित कहते चेतना करता हो जाएगा सारा ब्रह्मांड चेतन में कल्पित है कल्पित है ना नहीं तो सारा ब्रह्मांड कल्पित है तो चाह भी कल्पित हो गया तो क्या बिगड़ा कल्पित हो जाए कि वास्तव कर्ता नहीं है चेतना इसलिए वस्तुतः तुम कर्ता नहीं हो अविद्या से कर्ता होता अपने को मानते वस्तुतः परम ब्रह्म न तो वस्तुतः तुम पर ही हो अन्य नहीं हो ब्रह्म ही यही सिद्धांत है वेदांत का सिद्धांत बार बार वही है वेद प्रमाण है वेद प्रमाण है श्रुति श्रुति में आगे परमात्मा कहते आज्ञा है उसको प्रमाण को मान करके चिंतन करना किसी मत में दुराग्रह करके बैठ करके भेद बुद्धि रख करके चलने पर कोई कल्याण नहीं होगा श्रुति प्रमाण है उसको बार बार विचार करके इसीलिए श्रवण करना पड़ता है श्रुति तात्पर्य निश्चय बार बार श्रवण करने से स्पष्ट होता है उपनिषद किया अष्टादश पुराण में कोई पुराण लेकर देखो एकत्व तो का प्रतिपादन सर्वत्र है भागवत में तो इतने स्थान है अद्वैत प्रतिपादन वहां उसको द्वैतमत्व वाले द्वैत अर्थ करना बड़ा कठिन होता है बहुत खींच स्थान करना पड़ता है तो भी बड़ा कठिन होता है ऐसे सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड सोहम अस्मित वृत्ति अखंड ब्रह्माकार वृत्ति रामायण में कहा गया बड़े द्वैतवादी लोग द्वैत आग्रह करने वाले उसको पूछो बड़ा उसके आगे उत्तर नहीं है कुछ ना कुछ करेंगे ये करेंगे बड़े द्वैतवादी बड़े जोर से आगे कहा तो वेदांत तो मत अद्वित ठीक नहीं जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो अद्वित वह छूट जाएगा फिर उनको पूछा ये सोहम अस्मृति वृत्ति अखंड आई ये क्या कैसे अर्थ करते कहते इसलिए रामायण प्रसिद्ध है सौ वेदांत मत अभी है अभी अद्वैत में छूट जाएगा फिर कहते अद्वैत मत भी है फिर मानते हैं इसलिए रामचरित मान स्वी आया सोम स्मृति वृत्तीय खंडा अद्वैत मत पार्थिक अज्ञात तो ज्ञापक कौन से श्रुति प्रतिपाद्य है द्वैत श्रुति प्रतिपाद्य नहीं क्योंकि ज्ञात तो है ओम सहना भवतु सहनो भुनको सह वीर कर्व वै विसा ओम ओ शिष् श